गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नितनंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि का चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदवनमनोहर की पंचाकश्य कृपा सिंधु पतितान पावन वैष्णवभ्यो नमो नम मूकघयतगिरी यम वंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वै पिया वै केशवश भक्तिपदे दे दी सत्व नमो नमः नम नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती व्यास तथोज मुदेरे संकेर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुर्भक्तिक्त भक्ति प्रमोदाजगोदरुण्य दे सरिभवीद तेस्प शिव भीशि शरण्यम भीताति हम पनतपालीपूत वंदे महापुरशते चरणारविंद दुस्तज सुपीतराजक्षी धर्मीर्जपचसा जदगा गपीत वंदे महापुरश ते महापुरुषते यमी छटाया विस्फुित किमें गुपवधु स्वर्शी पूर्णनुरागरस सागर सारती चाराधिकाई कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियात तो गाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी आजानुलित भुजौ कनका बतेतनयिकमलायताक्ष विषाम द्विजर जुगध वंदे जगत प्रिय करुणाबारणम श्रीगुरभ श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगच्चु श्रीसुख तम पास तमिदेव पुषो पुराण तमावर्ण सीतावता अपार संसार समुद्र से तुम सुद्रसे भजामे भगवोस्व बागी बागीसजस्वी लक्ष्मीजस्वी जस्यास्त हृदय संवी सिंह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे प्राए न देव मुनयों सभी मुक्ति कामा मौन चरती विजनीन परा नैतान विहाय किपना मुको नान्यादरण भ्रम तो नुपस्थे प्राण मुनयु स विमुक्ति काम मौन चरं बीजन परा निष्ठा विहाय किपना नीमोक्ष नदसरण भ्रमत से श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं अनर्थोग अवस्था में अनर्थ रहते हुए कभी भी वास्तव भजन शुरू नहीं होता अनर्थ रहते हुए कभी भी वास्तव भजन शुरू नहीं होता अनर्थक अनर्थग्रस्त जीव वास्तव भजन नहीं कर सकते संभव नहीं सिो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए जो वास्तव शरणागत व्यक्ति के ऊपर ही तमाम किपा बरसते हैं शरणागत भक्तों का अंदर कोई अभिमान नहीं रहते अनर्थो अभिमान ये सब लेकर गुरु वैष्णवों का पास जाना बेकार है अनर्थो गस्त अवस्था लेकर तो गुरु वैष्णव थोड़ा बहुत कृपा तो करेंगे अभिमान जो है ये अनर्थ का ही अवस्था अभिमान रहते समय गुरु वैष्णव का पास जाने से वास्तव को सुविधा नहीं होता एक दफे सिलभक्तिवल्लभ तीर्थ को श्री महाराज जी ने ये बात को चर्चा किया था हम भी करते हैं भले एक भक्तों रोजाना गोरियमठ में आते हैं रोजाना गोरियमठ का आँखें डंडवत भी करते हैं सुबह में सब कुछ करते हैं और ठाकुर जी का पास प्रार्थना करते हैं पापो हम पापस कर्मानम पापस्व पाप संभव ऐसा करके अपने को धिक्कार करते हैं पापो हम पापस कर्मान पापस्व पाप संभव और उसका बाद बोलते हैं भगवान जी को ये भगवान हमको उद्धार कर दो पाप से ऐसा कर जी रोजाना प्रार्थना करते एक दिन एक वैष्णव ने उसको परीक्षा करने के लिए इच्छापूर्वक परीक्षा करने के लिए रोज ठाकुर जी का पास सच्चा बोलते हैं कि नहीं पाप अहम पापस कर्मान पापस पाप संभव ऐसा करके जो बताते हैं अपना परिचय देते हैं ये वास्तविक आंतरिक दैन्य है कि नहीं ये परीक्षा के लिए एक वैष्णव उनको बुलाए ओ पापीष्ठ महाराज इधर आ, आप आओ पापी आदमी अपने को परिचय दिया बार बार बोलते हैं रोज ओ पापी जी आप थोड़ा इधर आओ दो तीन बार बोला वो बोला किसको बोलता है देखा उसको बोलता है बड़ा भारी गुस्सा हो गया एकदम तो इतना तेज गुस्सा हो गया कि पूछो मत और दौड़ के आए आपका अक्ल नहीं है आप बांट में रहते हो हैं आप तमीज नहीं जानते हो ऐसा करके आदमी को बुलाता है क्या बोले हमारा क्या कसूर महाराज आप तो खोद ही ठाकुर जी का पास रोज परिचय देते हो आप तो रोज ही ठाकुर जी का पास ऐसे ही परिचय देते हो आप पापिष्ठ हो समस्त पाप कर्म में निजीत हो पापस्व पाप संभव है ऐसा करके ठाकुर जी को बोलते हो तो हमने क्या कसूर किया तब वो चुप हो गया अर्थात हम लोग वैराग्य दिखाते हैं दैन्य दिखाते हैं लेकिन वास्तव में अंतर में किसी भी हालत से जो अभिमान शून्य अवस्था वो आता नहीं नमन भी करते हैं माला भी सब कुछ करते हैं लेकिन उसका पीछे जो कमी है वो हम महसूस नहीं कर सकता और जब तक ये ना करे तो इसमें थोड़ा बहुत सुकृति संचय हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपराध भी हो सकता है ऐसा करके हमारा भजन का जिंदगी चल रहा है सिलजीबोग जी सुंदर सिद्धांत तो दिए हैं ये इस जड़जगत का जितना सारे बद्ध जीव है इनके साथ तो परात्म अखिलेश्वर भगवान का कभी भी संबंध होना संभव नहीं तो ये जड़ अवस्था में है किसी गुरु वैष्णव का सहारा नहीं लिया आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नाहीं तजे आर सब मरे अकारण लिखा हुआ है आश्रय लेके जो भजन करता है वो तो भगवान का कृपा जरूर मिले भगवान का पास भी जाए और आश्रय लेने का बहाना करें तो उसमें गुरु विष्णु का कोई दोष नहीं रहता उपाय नहीं जीव गोस्वामी जी कहते हैं जे बद्ध जीवों का जो हालत है इसी अवस्था में भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का साथ किसी भी हालत से जोगाजोग करना संभव नहीं कि अपना दुख की बात भगवान को बताए ये संभव होता नहीं क्योंकि उसका जो प्रार्थना है ये जो है भगवान का पास पहुँचे कैसे क्योंकि उसका स्वरणागति नहीं है प्राकृत भाषा है ये अवस्था में हम लोगों का विधान है गुरु वैष्णवों का पास हमारा सारे गंदगी खोल दे और गुरु वैष्णव हमारा लिए भगवान का पास प्रार्थना करें यही नियम है जो भी है अभी प्रश्न उठता है भगवान श्री कृष्ण जो अवस्था में हैं अपराकृत गोलोक वृंदावन में हर वक्त अपना पार्षदों के साथ लीला में मजगूल है चैतन्य महापु ऐसे गोलोक वृंदावन में दो प्रकोष्ठ है इसमें गौरांग महापो अंतर प्रकोष्ठ में शेतोद्दीप में गौरांग महापो अंतर प्रकोष्ठ में राधा गोविंद का नित्य लीला दो ही नित्य गौरांगोली भी नित्य है और राधा गोविंदों की लीला भी नित्य है नृत्य चल रहे हैं अभी प्रश्न उठता है कभी भी सूर्योदेव को पूछो सूर्य भगवान जी को सूर्य भगवान को आपने पूछो आप आप अगर पूछो जब सूर्य सूर्य भगवान को आप अगर पूछो कि आपने कभी अंधेरा देखा है अंधेरा कभी देखा है क्या सूर्य भगवान बोलेंगे हम तो अंधेरा कभी देखे नहीं जब से हमारा आविर्भाव हुआ है तब तो से तेजी तेज हमारा चारों रोशनी हम अंधेरा कभी देखें नहीं इस अवस्था में क्या हो बद्धजीव ध्यान ध्यान देना बद्धजीव जिस अंधेरा में पड़ा हुआ है इसका नाम है अज्ञान का अंधेरा अविद्या अहंकार रूपी जो अविद्या जो जो अविद्या अंधकार इसमें पड़े हुए है इसी अंधेरा को मिटाने के लिए भगवान का पास हो जाए कैसे जाए तो संभव नहीं है इसलिए भगवान श्री कृष्ण जैसे चित सूर्य है उनका चारों ओर आनंदी आनंद भगवान श्री कृष्णों का जो स्वरूप है चिदानंदमय वो आनंद का स्वरूप है चारों ओर आनंद चारों ओर रोशनी रोशनी इसी अवस्था में भगवान श्री कृष्णों का साथ बद्धजीभ का जो अंधेरा है बद्धजीप जो अंधेरा है इसका साथ भगवान का कभी भी जोगाजोग संभव नहीं इसलिए भगवान इच्छा करके कृपा करके सदगुरु सदवैष्णव को भेज देते हैं जगत में ताकि वो इस जगत में विचरण करे करते करते जितना सब दुखी असली बात तो ये हैं जीवात्मा का स्वरूप का पता चल जाए तो दुख बोल के कुछ है ही नहीं अविद्या हट जाए तो जीवात्मा आविष्कार करे कि महाराज जो अज्ञान हमारा है जिसमें दुखी सुखी अनुकूल अनुभूति का नाम है सुख और प्रतिकूल अनुभूति का नाम है दुख ये दोनों का एक का भी त्रैकालिक एग्जिस्टेंस नहीं है त्रिकाल इसका भूत भविष्य वर्तमान इन तीन कालों में ये जो सुख आ दुख बोल के जो आप जिसको गोहन किए हो, इसका त्रैकालिक कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो खनिक ये जो आनंद है आपका बद्र का और दो पल का लिए फिर दुखी फिर आनंद ऐसा लेकिन नित्य जगत का जो आनंद है वो आनंद का बारे में तो कहना ही क्या है वो आनंद ही आनंद वो आनंद में कोई इंटरप्शन नहीं है उसका कोई बाधाए नहीं है आनंद तो आनंद एकदम पूर्व परिपूर्ण आनंद है इसलिए बद्ध जी गुरु वैष्णवों का पास अगर अभिमान छोड़ के आए तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा नहीं तो सुविधा होता नहीं कि क्योंकि उल्टा समझेगा समझेगा नहीं जो भी है काल चर्चा किया था हम लोग ने श्रीमदभागवत जी महापुराण वहाँ से ब्रह्मा जी को भगवान गोविंद जी चतुर्ष्लो की भागवत को उपदेश किए थे इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हो पाया हम तो इसी में भी संतुष्ट नहीं हैं उसका आवाज जो दसम स्कंद, कम दसम अध्याय आए इसका बाद ही उसमें श्रीमद भागवाजी महाप्राण की जो पूरा चर्चा है इसमें क्या विषय है कि चर्चा करें, इस बारे में थोड़ा बहुत रोशि होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण एकमात्र आश्रय है सब कोई का आश्रय और आश्रित तो जो तत्व है नौ है दस तत्व दस तत्व ये तत्व श्रीनाद भागवत महापुराण का चर्चा का विषय है इसमें एक प्रथम श्री बादराय उचो से सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं अत्रग विसर्गस्ोस्तामू तो काथा कथान निध मुक्तिराश्र दशमस्व विशोद्वाद नवा नीह लक्षण वर्णयती महात्मनुतेनाथाजसा अत्र आत्र महापुराण में विसर्गो विसर्गोस्तान् पोषण उती उतयो जिसको बोला ईशानु कथा, निरोधो मुक्ति आश्रयो ये सब विषय चर्चा हुआ है। अब ये स्वर्गो जो है ये क्या है भागवत चर्चा करने जाओ इसका अंदर में प्रवेश हो इसमें किस किस विषय के ऊपर चर्चा है ये पहले बता दिया स्वर्गो जो है ये स्वर्ग क्या है थोड़ा ध्यान दो इस विषय पे सर्गो है अव्यक्तात् अव्यक्त तो जो अवस्था उसमें से महतत्व का उत्पत्ति हुआ और महत्त्व से धीरे धीरे खोभी होके जो सब चीज हो रहा है इसको सतगुण रजोगुण तमगुण जो बोला था वो विकार प्राप्त तो हो के धीरे धीरे जैसा सृष्टि हो आधिकारिक देवता सतगुण से मन एवं आधिकारिक देवताजो गुण से इंद्रिया आदि सारे, सारे तमाम और तमगुणों से जैसे तन मात्रा बताया था आपका ये सब चीज़ का जो उत्पत्ति है इसका बारे में इसको स्वर्गों बोला जाता अतः फास्ट इनिशिएशन सृष्टि का पहले क्या हुआ महत्त्व का आविर्भाव हुआ अब व्यक्त तो कुछ नहीं है उसमें जब भगवान की इच्छा के द्वारा पहले महत्त्व का उद्भुत हुआ उधर से धीरे धीरे जो सृष्टि का प्राक प्रक्रिया है इसको स्वर्गो बोला बोलाया विसर्गो क्या है महाराज विसर्गो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का ऊपर जब सृष्टि का दायित्व भगवान ने दे दिया उसका साथ साथ आशीर्वाद दे दिए आशीर्वाद भी दे दिए आशीर्वाद दे दिए ए तत्मतम समातिष्ठो परमेण समाधि न भवान कल्प विकल्प सु ये सुना हमारा ये आशीर्वाद रहा जो तत्व ज्ञान हमने उपदेश आपको दिए हैं ये अगर आप हृदय हृदय में ग्रहण कर सके परिपूर्ण रूप से ग्रहण करो उसी मुताबिक चलो तो किसी भी कल्पों में सृष्टि तो आपका काम ही है आपको ये सृष्टिकर्म करते हुए आपका कभी भी बंधन नहीं होगा मुश्किल नहीं होगा ऐसा करते करते आशीर्वाद दिए थे तो ये स्वर्गो पहले बताया विस्वर्ग है ब्रह्मा जी जब सृष्टि का उपक्रम ब्रह्मा जी से चालू हुआ इसका नाम है स्थान जिसमें जो लोक सृष्टि का मर्यादा रक्षा के लिए उत्कर्षो लाभ भगवान का सृष्टि जीव लोग के तत्त मर्यादा रक्षा करने के लिए जो स्थिति बना के रखते हैं इसका नाम है स्थान पोषण का मतलब अनुग्रह जो अनुग्रह नहीं होने से कैसे कोई जिएगा पोषण ऊतो उतु उति मतलब कर्म वासना जीवों का अंदर रहता है सब देवता का अंदर भी सब कई का अंदर कर्म वासना रहते इसका नाम है ती मन्नांतर मतलब एक एक करके मन गुजर जाए एक एक करके मनु भी चेंज हो जाए टोटल कैबिनेट जो है वो चेंज हो जाता है अभी प्रश्न होता है जे आप जो जानते हो तेता दापर कली चार युग है ये तेता दापर कली करके पूरा घूमते घूमते घूमते घूमते जब इकहत्तर चतुर्युग चले जाते हैं इक्तर सेवेंटी वन एक चतुर्युग चले जाने का साथ साथ तब होता है एक मनु चेंज होता है ऐसा करते करते चौदो मनु जब चेंज हो जाए तो वो ब्रह्मा का एक दिन है एक दिन 12 घंटा और उसी परिमाण ब्रह्मा का रात भी है ऐसा हालत है ये जो मनु है एक एक करके जो मनु चेंज हो रहा है एक एक मन्नातर आ रहा है इसी में भगवान ये मनु का ऊपर कृपा करके मनु के द्वारा धर्मों का थोड़ा थोड़ा संस्थान करते हैं इसमें विशेष मनु का उपदेश मनु संहिता आता है एक एक मनु एक एक विशेष विशेष उपदेश देते हैं मनु संगीता बड़ा भारी बहुत उपदेश सारे संसारी जीवों के लिए इसको बोल बोलता है मनंतर कथा भगवान का जो ईशो भगवान का जो एक एक करके अवतार होते हैं बड़ा अवतार कुरमा अवतार निशिंगा अवतार ऐसा करके बामन अवतार सब धीरे धीरे जो होता है इसी का नाम है ईशाणुकथा इसको वो नाम बोलता है कथा, ईशो अनुकथा और निरोध हो निरोध मतलब जब भगवान सब कुछ को अंदर में लेकर सारे सृष्टि को बंद कर देते हैं अवरुद्ध कर देते हैं अपने में सारे इसको बोलता है निरोध इसका नाम है निरोध अतः सारे भगवान का जो शक्तियां हैं इन सारे शक्तियाँ को अपना अंदर अवरुद्ध करके निश्चिष्ट होकर जोग माया को आश्रय करके भगवान शहन करते हैं जोग निद्रावलम्ब करके इसका नाम है निरोध इसका नाम है निरोध और मुक्ति किसको बोला जाता है मुक्ति का व्याख्या हमने गौड़ियों सिद्धांतों का अनुसार हमने पहले भी बताया दो दिन पहले यह बताया था मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्तिर हितवा अन्यथा रूपम अन्नों कुछ भी चिंता नहीं करके बिल्कुल एकांत रूप में जब भगवान का दास हूँ मैं इसी परिचय हृदय में प्रकटित हो जाए निर्वलिक रूप हम परिचय दे सकता है चिल्ला चिल्ला कर हम बड़े साधु हैं हम बड़े अनुरागी है भगवान का हमारा माँ की माँ पी भक्त तो नहीं है हम भगवान का दास है बहुत बोल सकता है लेकिन कार्य क्षेत्र तो देखा जाए परीक्षा देने जाए गुरु परीक्षा ले ले तो परीक्षा में हम हर जाते हैं ये पता करके रख लेना ध्यान देना इस बात को विशेष करके भगवान श्री कृष्ण का भजन करने आप आए हो भगवान श्री कृष्ण ठोक पीट कर लेते हैं बिना परीक्षा भगवान श्री कृष्ण लेते नहीं इतना परीक्षा लेते हैं इतना परीक्षा लेते हैं उसमें अगर आप हार जाओ तो भगवान बोला क्या चाहिए जो चाहिए तो दे देगा क्योंकि भगवान का पास तो सब ही है यहाँ तक कि काल ये चर्चा भी किया था देवता लोग जो कुछ देते हैं आप जो देवता लोग का आराधना करते हों उसमें जो देवता लोग आपका ऊपर प्रसन्न होकर जो जो चीज़ वरदान दे देते हैं वो भी भगवान के द्वारा अनुमोदित है अगर भगवान ने अनुमोदन नहीं किया उसका हिम्मत नहीं है देना सारे भगवान का ऊपर ही डिपेंड करता है ऐसा कहते करते मुक्ति ये है और भगवान जो है एकमात्र पूरा तमाम अनंत ब्रह्मांडों का आश्रय एकमात्र है भगवान भगवान चोर के किसी का कोई आशय स्थिति गोती कुछ नहीं है सारे बंद और ऐसा करते करते चले भद्रायणी अर्थात वैसदेव जी बोलते हैं जो द्रव्यों कर्मो काल स्वभाव जीव ये सब तो ये जो द्रव्य है ये जो माया भगवान का माया काल कर्मो जीव माया ये सब नित्य है जीव भी नित्य है सारे ये जगह बहुत कठिन है थोड़ा मजा नहीं लगेगा क्योंकि सृष्टि का उपकरण थोड़ा गंभीर है इसलिए ध्यान दे के सुनना कैसे कैसे सृष्टि हुआ इसका बारे में ये तीसरा स्कंदों में थोड़ा चर्चा होगा और विशेष करके तीसरा स्कंध में मैत्रियों जी भी बताए हैं लेकिन हम लोग जो कपिल जी भगवान का जो जो चर्चा आए उस जगह विशेष करके थोड़ा खोलेंगे इधर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे इधर श्रीमदभागवत जी महापुराण का तृतीय स्कंध है प्रथम अध्याय इधर बोले श्रीदेव गोस्वामी जी कहते हैं जो एवं ये तत्पुरा पृष्ठ मैत्रियो भगवान किलो खत्यावनम वनम न न्यक्त्या सगृह ऋद्धिमत जो ये जो आपका खत्ता मतलब विदुर जी विदुर जी महाराज जी आप जानते ही हो कौरव का जो राजधानी है वहाँ हस्तिनापुर में मंत्रोपदेष्टा मंत्र मतलब ये मंत्रो नहीं मंत्रो मैंने मंत्रोना एडवाइजर मंत्री उपदेश देते थे और ये जो धितुराष्ट्र जी धितष्ट्र जी को बहुत उपदेश देते थे राजन ऐसा करो इसमें धर्म का पालन हो जाएगा नहीं तो धर्म का खिलाफ हो जाएगा ऐसा करके बुद्धि देते थे लेकिन एक दफे जो आप बहुत ऐसा किया ऑन धितोराष्ट्र बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि दुर्योधन कहाँ तक पहुँच गया इस समय बिदुर जी महाराज को जब बुलाएं बिदुर जी महाराज बोले राजन ये ठीक नहीं हो रहा है आप राजगद्दी में बैठे हुए हों और ये जो दुर्योधन है ये हर हालत में अन्याय काम कर रहे हैं आप भी उसमें शामिल हो क्योंकि आप उसका पश्चय दे रहे हो क्योंकि आप उसमें आपत्ति नहीं कर रहे हो तो इसमें बड़ा भारी मुश्किल होगा ये उचित नहीं है शुभ गोस्वामी कहें कि ऐसा है धीतोराश जी महाराज का जो अंधापन है बाहरी अंधापन तो है ही है लेकिन अपना अक्वित्व स्नेहों के द्वारा इसका दिल भी अंधा हो गया हृदय का अंधेरा अंधापन आ गया कैसा कैसा करके ये पंच पांडवों का विरुद्ध अन्याय किए हैं उनको जुआ में हरा दिया आखिर अन्याय करके फिर उधर सभा में द्रौपदी जैसा लक्ष्मी इनके अपमान किए और कैसा कैसा जादू जोदुक गृहों में आग लगा दिया था क्या कुछ नहीं किया ऐसे करते करते जब भगवान श्री कृष्णों बार बार उपदेश देने के लिए माना समझौता करने के लिए गया था तब भी आपने ग्रहण नहीं किए बहुत सारे आज जब बिदू जी महाराज ये सब उपदेश दिए थे ये सब उपदेश महाराज संत पूरा समाज के लिए बड़ा हितकारी है इसका नाम है जन जन मंत्रिणों वैदुरिकम बोई, बदी बिदुर का उपदेश बल के निकालता है और ये जो राजधानी में जब उपदेश दे रहा था हमारा ये विदुर जी महाराज महाभागवत एकदम ऐसा उपदेश दे रहा था जैसे मुश्किल ना स्पर्श करे लेकिन उस उपदेश को दुर्योधन ने सुन लिया दुरोधन ने सुनने के बाद दुरोधन ने सुन लिया उपदेश ऐसा था राजन दुर्योधन का जो कहना मत मानो इसमें सारे अमंगल घेर लेगा आपको और बाद में आपका जो हालत हो पूरा अमंगल प्रश करे, लेकिन वो कुछ सुना नहीं उल्टा उधर राजधानी में जो उपदेश दे रहा था जिस घर में दुर्योधन ने पीछे से सुन लिया अब जब सुन लिया तो है तो रजतोमगुनी तो है ही है रजतोमगुनी तो है ही है संग संग एकदम क्या किए विदुर जी को इतना अपमान किए इतना अपमान किए तो ये भाषा में कह नहीं सकता भले इसको निकाल दो यहाँ से ये यह हमारा ही अन्न खाता है और दूसरे का मंगल गाते हैं यह दासी पुत्र को घर से इधर राजधानी से निकाल दो यहां से ऐसा करके कैसा बोला क एनम अत्रो उपो जुहावो जिम्ह सूतम जत बलि नव पुष्टो तस्मिन प्रतिपह प्रतिकृत आस्ते निर्वस्वता आसु पूरा छासना इसका प्राण को सिर्फ अवशेष रख दो प्राण प्राण में मारो मत ऐसा करो उसका हालत एकदम धक्का मार के बाहर निकाल दो कहां से दा आइए दासी पुत्र है, है? हमारा ही अन्य खाते हैं हमारा ही और दूसरे का गुण गाएगा ऐसा करके जब अपमान किए तो महाराज इतना बड़ा महापुरुष है विदुर जी महाराज महापुरुष है सापसाग संयमिनी का जो योमराज जी महाराज है ये जोमराज जी महाराज आपका ये रूप पाकर करके विदुर जी का रूप पकड़ करके आए थे मांडव मुनि का उपजेश अभिशाप हुआ था कोई कारण विशेष नहीं है लेकिन है कुछ कारण बिना कारण तो होगा नहीं कुछ जब योमराज जी महाराज ये जो मांडव और ऋषि बताए कि हमको जो आपने हमने जिंदगी में कुछ अपराध नहीं किया तो हमको क्यों ये भोगना पड़ा सुल का ऊपर हमको चढ़ाता किस दे भले आप बचपन में एक फड़िंग है ना ग्रैस ओवर इंग्रेजी में बोल रहा है ग्रैस ओवर ग्रैस ओवर ग्रैस ओवर इसका नाम गंगा फोरिंग जो घासों के ऊपर उड़ते हैं चार पक्का है ऐसे उसको आप पकड़ के उसका पीछे थोड़ा वो थोड़ा था कट्टा चुभाया था तब उसका उम्र था चार पाँच साल का होगा तब मांडवपति का बहुत गुस्सा हुआ महाराज हम चार पाँच साल का था हमारा तो कोई होश नहीं था उसी समय हमने किया उसी का भी भोगना ना पड़े इसलिए इस समय सांप दे दिया उस समय ये भी ठाकुर जी का ये अगरेंजमेंट में नहीं तो कैसे कैसे ये सब लीला होगा तो बिदुर जी महाराज के बोले सौ साल के लिए तुमको जाना पड़ेगा शूद्र रूप पकड़ करके धारण करके जगत में आपको जाना पड़ेगा जाओ कष्ट भोगो इसीलिए इधर आए और ये असलियत तो ये हैं तो जोमराज जी महाराज तो महाभागवत हैं युमराज महाभागवत नहीं है जमराज महाभागवत द्वादश महाजना महाभागवत है तो इस समय जब ऐसे अपमान करके बोला तो बिदुर जी महाराज सोचे कि ये घर धक्का दे तो ये घर धक्का पहले ही हम तो जाना ही चाहते हम कौन सी बड़ा बात है ये मेरे को घर धक्का दे के लेके हालत ये ऐसा पैदा हुआ कि यहाँ रहे तो हम भी जल जाएंगे पाप से हमको तो रहना है ही नहीं बोला तो अच्छा ही हुआ तो घार धक्का देने का पहले ही बिदु जी महाराज विचार कर लिए रात का टाइम में जो अस्त्र है ध्नु तीर्थ धनु खत्रियों को दिया जाता है राज परिवार से और राज जो राजानी का जो तुम्हारा राजा का राजा का जो ये है आवास उसमें उधर धर दिए रातों का अंधारम में वो चले गए वो सोचें कि ये तो जो हालत है इसमें तो किसी भी हालत से हम रोक नहीं सकते क्योंकि सब उपदेश कोई ग्रहण ना करे तो हमारा कुछ करने का है नहीं किसी भी हालत से हमारा करने का कुछ उपाय नहीं है क्या गुरु विष्णु भी कुछ नहीं कर सकता अगर उपदेश को ना सुने सिद्धांत को ना सुने गुरुजी बोलते थे महाराज कुत्ता का पूछवा ऐसा है गुरुजी जी प्राय बोलते थे इसको घी लगा कर सीधा करो तो फिर ऐसा हो जाए फिर ऐसा करो सीधा नहीं होने वाला ये कुछ करना नहीं है तो उसने क्या किया पूरा तीर्थ प्रजटन करने के लिए निकल गए पूरा प्रजटन करते क्योंकि वो जाने युद्ध तो होना ही है ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा तो उसमें सारे मारे जाएगा सारे आपस में लड़ाई होगा ऐसा करते करते वो तीर्था प्रजटन करने के लिए चले गए विदुर जी अब तीर्थ पर्यटन करने के लिए चले गए सारा विष्णु तीर्थ विष्णु भगवान का जहाँ जहाँ तीर्थ है सारे वो बिदुर जी महाराज ऐसा करके तीर्थ पर्यटन तीर्थाटन में निकल गए कि कोई आदमी देखे तो विदुर जी को पहचान नहीं पाएगा क्यों शरीर में मलिन वसन है अतः टूटा फूटा जमीन में सोते हैं धूला मैला है चूल भी बिक ऐसा हो गया एकदम देखने से कोई पहचान नहीं पाएगा ये बिदुर जी महाराज इच्छा करके अपने को गुप्त करके पूरा विष्णु तीर्थों को पर्यटन करने लगे बोले कोई शांति ठाकुर जी का भजन करो ऐसे करते करते बिदुर जी महाराज जब चलते हैं अचानक क्या हुआ अचानक उद्धव जी महाराज जी का साथ उसका दर्शन हो गया रास्ते पर जब उद्धव जी महाराज जी का पास साथ दर्शन हो गया तो कहना ही क्या उद्धव जी भी गले लगाए वो भी गले लगाए दोनों में इतना रोए इतना रोए महाराज जी महा ये भी है उद्धव जी कौन है वो उद्धव जी क्या है बोले उद्धव जी तो जीते जी भगवान का सारूप पत्र भी जीते जी ये शरीर जब आविर्भाव हुए अविर्भाव होने का साथ साथ वो बचपन से भगवान का विग्रह का पूजन करते छोटा दो चार साल का उम्र मैया बुलाती थी ये भोजन करने के लिए आ भोजन के लिए भोजन करने का कोई इच्छा नहीं है और बैठ के केवल भगवान श्री कृष्ण का ध्यान पूजन चिंतन और अर्चन ऐसा ऐसा जो विदुर ऐसा जो उद्धव जी महाराज ये उद्धव जी महाराज क्या होता था न तिब्रेन न भक्ति योगे नमग्न साधुवृत्ति था इसका साधु वृत्ति ऐसा था तीव्र भक्ति योग के द्वारा निमज्जित हो जाते थे पुलकत भिन्न सर्वांग मुंश न मिल तदशाशुच पूर्णार्थो लक्षित स्नेह प्रसरो संकलूत जब विदुजी महाराज का साधु उनका दर्शन हुआ तो कहना ही क्या जब दर्शन हुआ और विदु जी महाराज पूछने लगे कि हाल बताओ वहाँ का क्या खबर है सब बताना सु, पूछना शुरू कर दिए और भगवान श्री कृष्णों का बारे में पूछ पूछना शुरू कर दिए और जब भगवान पृष्ठो वार्ताए प्रतिब्रयाद भर तुम पादो अनुस्मरण जब भगवान श्री कृष्णों का बारे में पूछना शुरू कर दिए तो उसी समय क्या हुआ सौ मुहूर्तम अभूत तूष कृष्णाघ्रीसुधाया वृषम तीव्रे नक्तिमग्न साधुवृत्ति आर्पुलोकदिन्न सर्वांगो मुंचन मिलदृशा सुचह। पूर्णार्थ लक्षित स्तन और स्नेहो प्रसरोु जब भगवान श्री कृष्ण का बारे में पूछे एक मुहूर्त तो भगवान श्री कृष्ण का बिछड़ कर भगवान को बिछड़ कर उद्धव जी जी नहीं सकता जब भगवान श्री कृष्ण अपना धाम में जाने का तैयारी में थे तो उद्धव जी को बताए उद्धव जी रोके बोले हमको रहना संभव नहीं हम किसी भी हालत से आपके बिना रह नहीं सकता हमको कीपा करके ले चलो भगवान जी ने बताया देखो तुम्हारा हमारा ऊपर प्रेम है ऐसा तो तुमको मेरा जो आदेश है मेरा जो कहना है इसको पालन करना चाहिए इसी में मेरा संग हो जाए मेरा गुरु जी पधर गए कितना दिन हो गया लेकिन गुरु जी हमारे आसपास नहीं है क्या गुरुजी हमारा पास नहीं है गुरुजी का आदेश पालन गुरुजी का इच्छा सिद्धांतों को पालन करते हुए जो जीवन गुजर रहे हैं इसी में गुरुजी का संग हो जाता है भगवान जी ने बताए कि देखो आपको ये जगत में आचार्यों का रूप पकड़ कर रहना है आचार्य होकर आपको इस दुनिया में रहना है सभी अगर चले जाए तो आचार्य कौन रहेगा आचार्य मतलब जो आचरण करके देखा है वो भाषण नहीं देते हैं अचीनोती जो शास्त्र स्वयं आचरते आचीनोती जो शास्त्र स्थापयी स्वयं स्वयं आचरते जस्मात् आचार्योस्तनो की ध्यान से एक सिद्धांत तो सुन लो आचीनोती जो शास्त्र स्थपायतियों जो का सिद्धांतों को आदर्शों को पालन करते है और स्थापन भी करता है स्थापन मतलब हमारा अगर आचरण है आप अगर मेरा पास आओ मेरा साथ रहो मेरा साथ थोड़ा दिन रहो तो आपका अंदर में क्या होगा मेरा आचरण मेरा सिद्धांत मेरा आचार आपका अंदर आप एक छप्पा लगा देगा अगर आप वास्तविक रूप में हमारे पास आए हो अगर कपट करके आए तो उसका बात तो नहीं कहते हम ये नियम है आचीन होती जो स्वास्थम स्वयं आचर स्थपाती अभी स्वयं आचरती जस्मात् आचार्य स्तें कृत्य था ये आचार्य जो, जो है वो स्वयं आचरण करते हैं ये आचरण के द्वारा दूसरे को भी दूसरे बद्धजीवों को भी प्रभावित करते हैं ताकि वो शरणागत तो हो जाए उसका आचरण सिद्धांतों सारे उसका अंदर में आ जाए और स्वयं आचरण करते हैं इसलिए आचार्य उसको बोला जाता है आचार्यों अगर किसी का अंदर में अपना सिद्धांतों अपना आचरण को स्थापन नहीं कर सकते तो उसका आचार्यों का काम अधूरा हो जाता समझा मेरा बात अधूरा हो जाता वो आचार्यों का काम पूरा नहीं होता एक तो आचार्य जो का बहुत व्याख्या है एक तो है शब्द ब्रह्म पर ब्रह्मे दोनों में निष्णा तो होना चाहिए शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म ग्यारह स्कंद में आएगा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश रहे शब्द ब्रह्मो और पर ब्रह्म में निष्णा तो नहीं अगर हो तो ये आचार्यों का काम नहीं कर सकता पर ब्रह्म में निष्ठा तो हो गया लेकिन शब्द ब्रह्म में निष्ठा तो नहीं है तो आचार्यों का काम नहीं करे आचार्यों का काम है जो चीज आचरण करे वो मुख अपना वाणी के द्वारा भी बोलेगा वाणी के द्वारा सापन करेगा आचरण में करेगा दोनों अगर सिप अनुभव है और वाणी नहीं बोले तो मुश्किल हो जाएगा यही संपत्ति है इसलिए बताएं कि देखो ये उद्धव जी को जो बोले आप आचार्यों का रूप आपको जगत में रहना है नहीं तो कौन आचरण करेगा आपको रहना है इधर आपको पालन करना है इस समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण का कहने से वो मान लिया लेकिन ये संभव नहीं था और बोले तुम बद्री का आश्रम में चले जाओ देखोगे बाद में आएगा ये प्रसंग तो बद्रिकाश्रम में जब जाओगे वो तो देखोगे उद्धव जी एक स्वरूप में बद्रिकाश्रम में है आज दूसरा एक स्वरूप जो भगवान के पास बड़ मंगा था आशा महो चरण रेणु जू सा महम समावनी किमपि गुल सज्जन माजो पथं भेजू मुकुंद पदवीं स्रति भीम भी गम ये जो प्रार्थना की ये भी मंजूर हुआ अर्थात उद्धव जी को बौद्धिकाश्रम में जाने के लिए बोले ये तो है ही है और एक स्वरूप में उद्धव जी उद्धव क्यारी जहाँ कुसुम स्वरव बोलते हो भागवत जी का जो स्कंद पुराण का भगवत तो महात्व है यह हमने चर्चा नहीं किया कि समय का अभाव था उसमें पक्का प्रमाण दिया गया अगर कभी भी कुसुम सरोवर जाओ परिक्रमा करते करते कभी भी कुसुम सरोवर को दंडवत करना भूलो मत एक तो कुसुम सरोवर है भगवान भगवान श्री कृष्ण का राधा रानियाँ सखियों का लीला का स्थान है जिस समय फूल उठाना फूल उठाना आदि लीलाएं हैं वो सब सुनने का अधिकार नहीं है बुद्ध जीवों का और इसका साथ साथ एक बात हम कह देते हैं कि उद्धव जी वहाँ गुलमलता वृक्ष लता रूप पकड़कर कर वहाँ निश्चित रूप में उद्धव जी उधर विराजमान है लिखा है नूनम निश्चितमेव वहाँ उद्धव जी गुलता पेड़ पौधा रूप पकड़ करके उधर भजन कर रहे ताकि गोपियों का चरण धुल अपना माथे पे आए कोई सिद्ध महात्मा अगर ऐसा हो तो उनका पास दर्शन भी होता है उद्धव जी दर्शन भी दे देते हैं लेकिन वो ऐसा हो तब ना ऐसा करते करते अब जब इधर जो प्रसंग आया जब विदु जी महाराज पूछे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो ये किचु समय के लिए एकदम चुप हो गया कोई बात मुख मुक से निकालता नहीं जैसे गंगा बन गया और ऐसा कंठ अवरुद्ध हो गया अश्रु आ गया और पुलक उद्भिन्न रोम सब खड़ा हो गया और मुख से कोई बचल नहीं निकाला कंठ अवरुद्ध हो गया और क्या कहे ऐसा अवस्था में कुछ समय के लिए चुपचाप एकदम आंखें मुद के चुपचाप रहा सहन किया थोड़ा थोड़ा अपने को संभाल के उसका बाद आंखों को माजन करके आंखों से आंसू आ उसको मानजन करके फिर उद्धव जी विदुर जो महाराज को बोलना शुरू कर दिए क्या बोलना शुरू कर दिए उद्धव जी उवाचो कृष्णो जदो मुनि निम्लोचे निर्गिरनेश्वजरे हंग नो नौ गतो ग्री सुव हम, हम लोगों का मापिक जो गृह है इन लोग का कुशल कहाँ से आर होगा देखो महासर्प कबलित तो हो गया हम लोग काल रूप कृष्ण नामक जो दिवाकर है वो अस्त गया अर्थात कृष्णो लीला को कर करके ये बारे में उद्धव जी को उद्धव जी विदुर जी को कह रहे दुर्भोग बहुतों लोक व्यम जदवो नितराम उपी जय संग बसंतो हरिंग मीना ईव उपम उस दिन बताया था इस बात को जैसे चंद्रमा का पूर्ण प्रतिफलन समुद्र में या नदी में परे तो मीना जो समुद्र में मछली है वो समझ नहीं पाते क्या है उसको नहीं जाता है ऐसा पूरा जादू जादुकूल जो, जो है भगवान का साथ उठते बैठते चलते समय इतना टाइम तो रहा लेकिन किसी भी हालत से वो पक्का समझ नहीं पाए थोड़ा बहुत तो उक्रूर जी समझ पाए देखा कितो वर्मो सब थो थोड़ा सा समझ पाए उक्रूर जी लेने के लिए आएगा दसों सक में उधर देखोगे अक्रूर जी का पता है लेकिन फिर भी गलती कर दिए ये भगवान जी का माया दिखाएंगे इधर अभी बता रहे हैं भगवान का जो स्वयं रूप है भगवान का जो रूप है स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन भगवान श्री कृष्णो ये जो मूर्ति है ये मूर्ति आश्चर्य का मूर्ति है यहाँ तक कि नंदनंदन कृष्णों जब मथुरा में गए नंदनंदन कृष्ण तो वृंदावन में ही हैं लेकिन बाहरी दृष्टि में लगता है कृष्ण चला गया वो मथुरा दिस कृष्ण वह अलग स्वरूप है और फिर दारका में गए वह भी अलग स्वरूप है कृष्ण तो है ही है लेकिन नंदन-नंदन जो कृष्ण है, वो कभी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं वो छुप के रहते हैं। ये लीला का जो मिठास है उसको बढ़ाने के लिए भक्त का भक्तों लोगों का अंदर ब्रजवासियों का अंदर जो तीव्र विरह यंत्रणा को दिखाने के लिए इच्छा करके भगवान ने अंत अध्ययन किए लेकिन देख रहे हैं अंदर लेकिन द्वारका में भी ये ऐसा कहना है कि भगवान श्री कृष्ण जब जब स्फोटिक स्तंभ है द्वारका में जो राजपुरी है उसमें सारे स्फोटिक स्तंभ हैं और भगवान आते जाते समय किसी भी हालत से स्फटिक स्तंभ में अपना रूप दर्शन कर ले तो उसको आलिंगन करने के लिए छूटते हैं ये कौन है भगवान स्वयं बोलते कौन है जिसको देख के हमारा मन में क्षोभित हो जाता आलिंगन करने के लिए हमारा इच्छा हो रहा है स्वयं भगवान का ऐसा है? अपना मूर्ति देख के होता है अब समझो क्या बात किस लिए गौरंग महापो चैतन्य महापो आए थे थोड़ा बहुत समझ लो इधर उद्धव जी कह रहे हैं जन मन मोर तीलोप एक कम मायावलम दर्शयता गृहितम बिस्मापनम सौ बगर्धे परम पदम भूसन भूषणांगम ये मर्तो लीला जो भगवान जी ने किए हैं जन मर्त लीलौप एक कम सजोगम सजोग मया बलम दर्शयता गृहित भगवान जो लीला के लिए सुंदर रूप पकड़ के आए थे मर्तो जैसे ये दुनिया में मनुष्य आते हैं ऐसा मापी एग्जैट ऐसे ही लीला की है जैसे मर्तोवासी कोई मानव जैसे लीला करते हैं भगवान का भूख लगता है भगवान का डर लगता है सब कुछ ऐसा करते नहीं तो मीठास नहीं होगा भगवान अगर ऐसा हम भगवान बोल के रह जाए तो उसमें क्या मीठास है जैसे वैकुंठ जगत में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके अपना मर्यादा लेकर रहते हैं वहाँ वही सूर्य बोकट करके लेकिन इसमें रस का स्फुरन नहीं होता ज़्यादा 100 रस तक जाता है ज़्यादातर 100 रस तक जाता है लेकिन उसको ऊपर मुश्किल है कि नहीं उसका तो जन्म कर्म नहीं है ए भगवान अपना भगवान बन के लेकिन भगवान से कृष्ण का ये सब मजा भगवान से कृष्ण में है कि तो वो तो ज़्यादा रस का आसाधन नहीं कर सके और भगवान ने चैतन्य चोता मित्र पूरा सिद्धांत तो है ओश्वर्जो के द्वारा सारे जगत विभावित है ओश्वजो सिथिल प्रेमे नहीं मोर प्र ऐश्वर्य के द्वारा जो प्रेम सिथिल हो जाता है इसमें मेरा प्रीति प्रेम नहीं होता भगवान से किसने खुद बोला ये सारे जगत ईश्वर्यों के द्वारा पीते है भगवान के पास जाए भगवान मेरा ये बना दो अधूरा काम को बना दो मेरा बिगड़े हुए काम को बना दो ये कर दो वो कह ये करते हैं भगवान का पास सारे फरमाइशें लेकर पहुंचते हैं यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज का बात जो है यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है है तो शुद्ध भक्त कोई चाहत नहीं है तो शुद्ध भक्त तो है ही है और फिर देखो आप देखोगे पंचम स्कंद आएगा उधर भी देखे कौन जड़ो भरत जी वो भी शुद्ध भक्त है कोई कहना कोई पाथरण नहीं है लेकिन होते हुए भी रंथी इसका भी कोई प्रार्थना नहीं है लेकिन रंतिदेव के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में रंतिदेव जो है वो कर्म मिश्रा भक्ति पोलाद महाराज का ये ज्ञान मिश्रा भक्ति और ये जो जर जी ये भी ज्ञान मिश्रा भक्ति ये सब है वो कैसा महाराज थोड़ा समझा दो हमको समझे नहीं कुछ बोले बात ये है प्रोलाद जी प्रोलाद महाराज जी को जब हिरण्य के शिबू ऊपर से समुन्द्र में फेंक दिया पहाड़ का ऊपर से तो प्रहलाद महाराज जी किसी भी आलत से प्रार्थना नहीं किए ठाकुर जी हमको बचा लो किसलिए वो जानते जो करना है ठाकुर जी करेगा सो रक्षा करेगा सचमुच सचमुच रक्षा किया वहाँ जाओ वो समुन्दर के दक्षिण भारत में भाईजैक है विशाखापत्तनम वह भगवान का, का मूर्ति है पाणा निशिंगो जहाँ प्रहलाद महाराज जी को बीज दान किए सर्वत का साथ ये पाणा निशिंगो बन के रह गया हैं और गुहा का अंदर जो दे दिया अह्वल निशिंगो हैं ऐसा करके एक एक नाम पर गया सारे जगह है एक एक निशिंगो देव का रूप है भगवान प्रहलाद महाराज जी को रक्षा किए लेकिन बात यह है प्रहलाद महाराज बिल्कुल शांत रहे क्योंकि उसका अंदर में कोई टेंशन नहीं है वो जानते जो करना है सब ठाकुर जी करके रखा है कोई टेंशन नहीं है आंगन में जला दिया होरी होरी का जो बहन है हिरन न का वो बैठा कब तेरा तो बर मिला था आंगुन तो तेरे को नहीं जलाएगा तो एक काम कर इसको ले बैठ इसको जलाना है खानदान उजड़ जाएगा इसके लिए कहाँ से आए है लड़का को सेस खत्म कर दे तू इसको ले बैठ जा तेरे को आगुन जला दे तो आगुन तो हरिका को बर दिया था जलाएंगे जलाएंगे नहीं लेकिन जब प्रहलाद महाराज को जलाने का चक्रांत करे वो कि छोड़ दे अगुण अगुन मेरा आप तेरा बारी आ गया तू तो अपराध किया प्रहलाद महाराज जी को जलाएगा उसे जला के रख दिया, भद्रकाली वो बताया था उस दिन हैं, जब उसको गर्दन काटने के लिए रेडी हो गया एकदम तैयारी ऐसे सिंदूर फिंदूर लगा के एकदम उसको नहा धोआ कर भोजन कराकर लगा एकदम सिंदू लगा दिया और जब बोली देने गया भद्रकाली उसमें से फट निकाले एकदम महाअा हाहा हा, हा, करते करते भद्रकाली एकदम चिल्लाया एकदम रवस ऐसा लाल लाल आंखें हैं एकदम जैसे कि मन्मत्त तो करके उनका ही उसी को हाथ से खड़ा को खर लिया छिन लिया उसका बाद एक एक करके वो वृषल पति और उसका जितना सारे तमाम असुरित तो है और क्या उसको काटना शुरू कर दिया ऐसा करके किया अब प्रहलाद महाराज जी वो ऐसा ही है प्रार्थना नहीं है लेकिन ब्रजवासी का अंदर क्या है भावना प्रहलाद महाराज जी सोचते हैं वो हमको रखा कर दे अब भुजवासी कहते हैं ये लाला का क्या हो गया इसको तो हमको ही रखा करना है हम नहीं कैसे खाएगा पिएगा जिएगा ये ब्रजवासी का भाव है ऐ लाला का भूत पकड़ लिया है रे गौशाला में ले चल याको याको या गौशाला में ले चल और वो क्या करे तो गौमाता को पछुआ दे कर है ओम कृष्णाए ओ कृष्ण है उसको बोलते न कृष्णाए नमो नारायण है नमो केशवाये नमो ओ झाड़ू झाड़ू झाड़ू लगाना शुरू कर दिया हमारा आशीर्वाद करो हमारा बेटा का कुछ नहीं हो जाना तेरा बेटा का क्या होगा कुछ नहीं होगा <laughs> तो ब्रजवासी का भाव है ये इसको हम रुखा करेंगे ये ब्रज का अंदर की भाव है जब भगवान से किसने ने लीला की एक दफे सर दर्द का आपका गुरुजी भी कहते थे सुने होंगे हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे कि हमारा बहुत बोलते हैं जब ऐसा असुस्थ लीला किया किसी भी हालत से दवा नहीं मिल कोई दवा काम नहीं करना है तो नारद जी आए नारद जी को बोलो तुम कर भक्तों का पदों जी देखे हो दुनिया में कोई भक्तों का पदों देगा क्या भगवान साक्षात परत पर गोविंद महादि पुरुषम है इनको क्या अपना चरण धोनी दे दे दुनिया में कोई नहीं दिया बैकुंठ में गया गंदर बोलो यहाँ हुआ चौदह भवन में कोई नहीं दिया अब ब्रजवासी भी ब्रजवासी का पास जब गया तो बोजू गोपियों ने जो सुना कृष्ण का सर है वो बोला मेडिसिन एक ही है वो चरण धूली है तो गोभी कितना लगेगा सब ले जा कितना लगे ले जा सब दे दिया धूली उनका डर नहीं है डर है क्या की वो चिंता नहीं है क्योंकि प्रियतम का जो आनंद है प्रियतम जैसे आनंद रहे खुश रहे हर हालत में ठीक रहे इसका ही ब्रजवासी का शुद्ध भाव है जो दारुका में जो बात हम बताए उद्धौजी उधोजी कह रहे हैं कि देखो जब अपना ही मूर्ति को ये द्वारका में भगवान अपना स्फोटिक सम में विलखन करते हैं विस्मापनम सौ सौअ गर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम भगवान का खुद का विस्मय हो जाता कभी कभी जाके स्तंभ में ऐसा आलिंगन करने जाते कौन है ये पुरुष तो बड़ा खासा है इसको आलिंगन करते हो, आप ही हैं खुद और बोले महाराज भगवान का एक एक अंगो हम तो तो पूरा चर्चा नहीं किए एक एक करके जाम करने क्योंकि वहाँ एक सुंदर वर्णन है भगवान का एक एक अंगों का ध्यान करने का व्यवस्था भी है भगवान का एक अंगो आपका नज़र लग जाए चाहे कि भगवान का चरण कमल में आपका नजर गया या तक कि भगवान का नाभि कमल में आपका नजर गया कहा भी भगवान का किसी भी अंग में आपका नजर गया तो आपको नजर हटाने का कोई रास्ता नहीं है वहीं टीके रहेगा इच्छा भी हो वो नजर को हटा नहीं सके इतना सुंदर जो है तो ये कह रहे हैं कि भगवान जो जितना सारे आभूषण पढ़ के रखे मुंकुट है बाला है अंगद अंगद वाला सब कुछ है लेकिन ये सब जो जितना सारे आभूषण है ये सब आभूषण भगवान का सौंदर्य को बढ़ाएगा ये कैसे बोल सकता वरन भगवान वो आभूषण को सम्मान दिया भगवान का सौंदर्य को बढ़ाना ये असंभव है भगवान ने इनको सम्मान दिए आभूषण को नित्यानंद बहू के बारे में भी आता है ए किसी ने जाके शिकायत किया नित्यानंद बबू ऐसा ऐसा ये सब सन्यासी ये होकर ये सब पहनता है माँ पबू ने हास दिया नित्यानंद कौन है वो तो साक्षात चैतन्य भागवत पढ़ो तो दिखा देगा जब चोर लोग सब डाकू डालने के लिए आया रात को तो क्या देखा नित्यानंद बबू सोया हुआ है और चारों ओर चतुर्भुज रूज पकड़ करके चारे टहलदार है घर का मुकान का चारों नितानंद नित्यानंद बोल दे भाई तो प्रमाण है इधर बता रहे हैं कि उद्धव जी बताएं कि देखो ये जो दारिका में इतना सारे ब्रजुग अपना इतना सारे पत्निया थी हैं सोलह हजार है। एक सौ आठ जस्सानु राग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिल्धम ब्रजस्त्रियो दृग्भीरणुप्रवृत्त धीय अवतस्तु किल कृत शेष विदूर देखो वजशत्रीएकोदा बजश्रीगन तदीय अनुराग हास्य हास्यपरिहास लीलावलोकन दारा मानिनी हो गये उनका ऊपर उनको प्रोत्थान कर दिया अजब जब जब जाना शुरू कर दिए तो उनका पीछे पीछे वो लोग का भी जैसे लगता है कृष्ण जा रहा है जैसे वो लोगों का दृष्टि को भी आकर्षण करके ले जा रहे हैं दारिका में ऐसा वर्णन है भगवान श्री श्री कृष्ण का जी इतना सारी पत्नियां वो हाव भाव कटक् के द्वारा भगवान को कितना मोहित करने का कोशिश करते हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी मोहित नहीं कर सके कुहकैर न सेकू अपना हाप भाव कटाक्षो के द्वारा किसी भी हालत किसी भी हालत उनको मोहित नहीं कर सका और अभी उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारा ये जो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं बचैन मांग खेदय एतत एत जन्म विरम्बरम जद वासुदेव गेह वासुदेव गेहें वासुदेव का गृह में भगवान यही भगवान पर अखिलेश्वर का जन्म लेना ये सब चिंता करके हमारा मोह प्राप्त होता तो भगवान का भी कभी जन्म होता है क्या वासुदेव गेह में आविर्भाव हुआ फिर उसके बाद ब्रोजे वासो ओरी भयाद इत्रु का भय से मार डालेगा इसी डर से भगवान श्री कृष्ण को लेकर गया और वहाँ ब्रज में रहा और फिर उसके बाद ब्रजवासी ब्रजे चौवासो ओरिभावो स्वयं ब्याद, हैं वैवासीद जद अनंत वीर यहां से लेकर वहां धर दिया भगवान का डर है क्योंकि मार डालेगा गोपाल को मारेगा गोपाल तो वृंदावन का नाम मथुरा का नाम तो गोपाल नहीं है गोपाल एकमात्र तो उधारी नाम हुआ था पारा था जो भी है बाहरी आदमी को पता नहीं है कि जीव गुस्साई पात सिद्धांत तो दिखाएं ये हम दसों स्क में चर्चा करेंगे भगवान श्री जो नंदनंदन श्री कृष्ण उसका भी अभी जन्माष्टमी में हम कहा कहा था आप लोग भूल गए जन्माष्टमी में हमने ये बात को थोड़ा चर्चा किया था नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का नंद गृह गोकुल में जन्म हुआ था ये जब मथुरा से लेके गए तो ये वसुदेव जी को जब विस्तारा पे रखा जैसे आदेश हुआ आकाशवाणी उस समय वसुधेव जी देखा नहीं सिर्फ लड़की को ही देखा एक लड़की एक साथ जमझ हैं, इसलिए नवमी विद्या ये बहुत गहरा तत्व है किसी का दिमाग में नहीं आया इसलिए नवमी नवमी विध्वा अष्टमी पालन करना है सप्तमी विद्या अष्टमी कभी नहीं पालन करना नवमी विद्या अष्टमी जो है वो पालन करना किस लिए भले इसलिए कि एक साथ भगवान श्री कृष्ण का भी आविर्भाव हुआ और जोग भी एक साथ आए थे जोग एक साथ इसलिए पालन करना है ये हरिभक्ति का बहुत विचार है इसमें बाद में चर्चा करेंगे तो उसमें जो नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण उदय सोया हुआ था उसको ध्यान नहीं दिया क्यों भगवान का माया है जब वो बच्चा को आप विस्तारा पर सुलह दिया तो ध्यान नहीं दिया बगल में ये नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण है उसको ध्यान नहीं दिया भगवान का लीला है वो देखे किसको वो लाली को देखे और लाली को गोद में उठा दे क्योंकि बोला था ना इसको छोड़ के लाली को उठा के लाओ जब ये नंदनंदन श्री कृष्णो उधर था इधर आके ये जो यशोदा ये जो यशोदा नंदन कृष्णो ये जो हमारा देव की नंदन जो है जब राख दिया एक दूसरे के अंदर समा गया एक हो गया ये सिद्धांत तो जीव को स्वयं पर दिया सुंदर गोपाल चम्पू आदि में है और इधर भगवान भगवान का जो ये सब जो लीलाएं हैं और ये सब चिंता करके उद्धव जी का मोह प्राप्त हुआ बड़ा चिंतन बोला हम क्या करें दुनो तिचेत स्मरतो ममई तद आहो हैं पदौ अभिबंद पित्र होतंब तो कंसाद उरु उतान प्रसिदताम नो अकृत निष्कृतिनाम जब फिर आपका गोकुल से धीरे धीरे उधर गया उधर जाके कंसो जब विनाश हो गया उसका बात क्या कारागार में जाके जब देव के वस्तुदेव के छुटाने छुड़ाने गया तो उधर खमा मांगा दंडवत करके पिता माता दंडवत है और देखो आप इतना बड़ा हो गया हम लोग लेकिन आपका आप लोग आप दोनों का कोई सेवा नहीं कर पाया क्यों भले कामसो का डर से हमको रहना पा पड़ा उधर आप लोगों का जो पिता माता का सेवा करना चाहिए वो तो सेवा हम किसी भी हालत से कर नहीं पाए ऐसा करके जो प्रार्थना किए उद्धव जी बोल रहे हैं कि ये सब चिंता करके हमारा मन में मन, हमारा मन भ्रमित हो रहा है ये कैसा है लीला देखो आश्चर्य है जो भगवान का चरणों में अनंत ब्रह्मांड आपनान जो मुकुट को ब्रह्मा आदि सारे लोकपाल सारे जिनका चरण में सर झुकाते हैं उनका ऐसा लीला है ऐसा करते करते आश्चर्य वर्णना किए और धीरे धीरे कोमार काल में क्या किए इत्यादि सात सारे सारे वर्णना है फिर इसका बाद थोड़े थोड़े शब्द में उद्धव जी बताए भगवान श्री कृष्ण लीला का जिस्ट थोड़ा थोड़ा करके बता के फिर चला गया भले देखो इधर कृष्ण मथुरा गमन किए मथुरा जाने के बाद कंशुभा पिता माता का उद्धार किए ऐसा करते करते फिर द्वारका में गए ऐसा करते करते सौरा बनना शुरू किया फिर उसका बाद उद्धव जी का पास जब पूरा तत्वों को सुनने के लिए इच्छा हुआ विदुर जी को बोला हमको भगवत तत्व का पूरा उपदेश आप दे दो तब उद्धव जी ने बताए कि आपको तत्व उपदेश देने के लिए मैत्रियों मुनि आए वेदोव्यास का दोस्त मुनि आएंगे मुनि मैत्रियों जब भगवान श्री कृष्ण जाने का टाइम में उद्धव जी को जो भगवत तत्व उपदेश किए उस समय मैत्रियोंमि भी उपस्थित थे उधर तो एक ही साथ उपदेश दिए उद्धव जी बताए तो हमारा अभी हालत है ये है, है हमारा हृदय का तो आप एक काम करो उसी से सुन लेना उसका साथ आपका भेंट हो जाएगा जल्दी ऐसे करते करते उद्धव जी, जी उद्धव जी उद्धव जी उधर से प्रस्थान किए चले गए हमारे ऊपर हमारे ऊपर आदेश हुआ बुद्धिका समझाने के लिए आपका साथ गंगा आपका साथ मैत्री मुनि का देखा हो जाएगा उसी सुप तत्व तो पूरा आपको सुनने को मिलेगा गंगा का किनारे बाद में हम लोग देखेंगे वहां भेंट हुआ था और उसका पहले उद्धव जी बोले जो जब जाने का समय है भगवान क्या क्या जो लोचनम विदितम जमावदात विरजं प्रशात मरण लोचनमोचि पीतौकौश्यांबरेण वाम दक्षिण्री सरोह्रिता स्थ मकृश त्यक्त पिपलम ओ जो लास्ट का कहानी जब पूरा जुदुवंश को हरण कर लिया भगवान उसके बाद शंकर बलराम वो नोदी पे सो गए और फिर अपना रूप को संगवरण कर लिए और फिर भगवान श्री कृष्ण दे पूरा जद दुकुल गया उसके बाद अपने जाके एक अशत्य अशत्य विक्खो पिपल बिख् पिपल विक्षो का नीचे जाकर ऐसा करके चतुर्भुज रूप पाकर करके और एक पैर का ऊपर एक पैर दे ऐसा आनंद के द्वारा विराजमान हो गए उद्धव जी ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हमारा प्रभु कहाँ गया पागल हो के ढूंढते ढूंढते जब देखे दूर से जे भगवान वो असत तो अशत्य पीपल विक्षा बिख कर नीचे चतुर्भुज रूप भारण करके शांत तो जैसे जोगी बन के बैठे हैं। लेकिन एक पैर का ऊपर एक पैर उस समय तस्मीन महाभागवतो दैपायनो स्वी सखा ये जो मैत्री ऋषि उधर पहुंच गए और हमारा सौभाग्य तो हम भी पहुंच गए उधर तो भगवान को ऐसा हालत में देख के तो हमको अनुभव आया भगवान तो जाने वाले हैं अभी तो हमने फूट फूट फूट पर रोना शुरू कर दिए भगवान ने हमको आदेश किया देखो तुमको प्रतिनिधि आचार्य वन के यहाँ रहना है नहीं तो यह मेरा जो शिक्षा है सुकून आपको रहना है इस जगत में ऐसा करते करते चले गए और भगवान श्री कृष्ण का कहना है भगवान श्री कृष्ण बार बार बोलते थे सुखदेव जी गोस्वामी अभी कह रहे हैं ये देखो ब्रह्म साप के एक बहाना बनाकर तो अपना सारे खानदान को ले लिया उसका बाद उद्धव को छोड़ के गया उद्धव के बारे में भगवान का ये विचार था नो उद्धव उनोपिमुनो भगवान श्री कृष्ण खुद कहते थे देखो ये उद्धव उद्धव जो है उद्धव मेरे से बिल्कुल किसी भी हालत से कमी नहीं है उद्धव को हमसे थोड़ा कमी समझो तो अपराध हो जाएगा इसलिए भगवान श्री कृष्ण का खुद का कहना है एक उद्धव जी है एक जीत जी भगवान श्री कृष्ण का शाहरुप्त हुआ किसी अगर किसी ने उद्धव जी को आते देखा तो दूसरे लगेगा कृष्ण आ रहा है शिव इधर शिव सचिन्ह नहीं है और कौस्तुभ मुनि नहीं है कौस्तुबो मनी जो है वो नहीं है लेकिन देखने में पूरा कृष्ण साझु जो प्राप्त होगा जीते जी जिस चिंतन आप करोगे उसी चिंतन का मुताबिक आपका चेंज हो जाता है जड़ जगत में भी उदाहरण है सप्तम स्कंध में आएगा देखोगे तो नो उद्धव अनुमुनो हमसे उद्धव बिल्कुल भी नूनो नहीं कम नहीं है ऐसा करके उपदेश देके गए और जब बिदु जी महाराज को ये उपदेश दिया आपको मैत्रो मुनि का पास सुनने को मिलेगा तो तब वो चलना शुरू कर दिए और जाके क्या किया गंगा का किनारे मैत्रो मुनि का स्वाद उसका दर्शन हुआ अब जब दर्शन हुआ तो बोला ही था उद्धव जी तो तुमको उपदेश देंगे तो अब चरण में पड़ गया एकदम और दूर अभी प्रश्न रखने का पहले सुंदर थोड़ा स्तुति कर रहा है कुछ कह रहे हैं उसके बड़ा सुनने का लायक है सूखा जो करमानी करो तिलो को न तो ही सुखम्बा तो बिंदेत भूयस्तव दुख जदत्रुक्त भगवान्देन्न जनस कृष्णा मुख्य दैवादील सुदुखित अग्रहेह चरती नून भूता जनादन सा बोला सुखा कर्मा करोक न थयि सुखम अन्याद उपरम वा अच्छा ये बताओ जब कोई आदमी कर्म करता है इतना परिश्रम करता है क्या दुख मांगने दुख दुख लेने के लिए क्या ये तो सुख लेने के लिए लेकिन फिर भी उसका तकदीर में अगर दुख लिखा हुआ है तो दुख तो आता है सुखाय कर्मा निको तिलो को न तो ही बा अन्य परम बात हुई दुखम जदत्र युक्तम भगवान बदेन्या बोले सुख के लिए कर्म करता है जगत का जीव जगत जगत सब कर्म का किंतु ये कर्म के द्वारा सुख लाभ व दुख निवृत्ति होता नहीं परंतु वो उसके पुनराय दुख प्राप्त ही होता है अविश्वर तो कुछ कुछ नहीं मिलता और ये जगत में जितना सारे साधु संत है भगवान का निजीजन है ये सारे ये जगत में जो विचरण करता है कैसे क्यों करता है बल जनस्व कृष्णाद विमुख स्व दैवाद अधर्मशीलो सुदुखित अनुग्रहा चरंति नूनम भूतानी भव्या जनार्दनस्वुग्रह करने के लिए जगत का बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए निश्चित परिमाण भगवान का जो अपना निजी जन है ये विचरण करते हैं इस जगत में अनुग्रह करने के लिए विचरण भूतानी भव्यानी जनार्दन विचरण करता है क्योंकि ये लोगों का इच्छा है सारे जीव जो सुख दुख में फैले हुए हैं पड़े हुए हैं ये लोगों का सुख दुख का जो ऐसा हालत है कभी हंसते कभी रोते ये समाप्त तो हो जाए और फिर उसके बाद इसका आनंद ही आनंद अर्थात स्वरूप का अनुभव हो जाए और ये भजन करना शुरू कर दे इसमें आनंद है इसका बाद बिदुरजी महाराज को उद्धव जी बताएं कि देखो भगवान का जो इतना अनंत लीला मैं भगवान कैसे कैसे देखो ये सृष्टि रचना करते हैं थोड़ा बहुत इसको भी चर्चा कर दें मैत्रियों मैत्रियों मुनि कह रहे हैं कि महत्माद विकुर अहंग तत्व बजायतो महतत्व पहले अव्यक्त से मह महतत्व उद्भव महत् से अहंग तत्व आया अहंग तत्वों से धीरे धीरे जो सतो रजो तमोगुण का विकार हमने बताए और धीरे धीरे सब बताए हम थोड़ा बहुत अभी प्रश्न होता है कितना तत्व है देखो तत्वों का गिन गणना करो देखो ध्यान से सब तत्व कैसे कैसे विराजमान हो गया और उसके बाद सृष्टि का रचना हुआ वो कैसे पहले ये महत्त्व से क्षोभित हुआ अहंग तत्व हुआ अहंग तत्व से सतो रजो तमगुण हुआ सतो से मन और अधिकारिक देवता बताएं, फिर रजोगुण से इंद्रिया आदि सब उत्पन्न हुआ तम आर तमगुण से जो जो इतना सारे आ, क्या बताएं बताए तन्मात्र सब उद्भव हुआ ये सब हो गया इसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे देखो पंचो कर्मेंद्रियो गेनो पंचो कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रिय हुआ पंचोतन्मात्र हैं पंचोतन्मात्र हुआ तो पंचो कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं और पंच तन्मात्र आर पंचोभूत क्षिति अपो तेज मरुद्बम हुआ कि खिति अपो तेज मरुद्वम पंचभौतिक जो पांच एलिमेंट्स है काल जो चर्चा किया था ये पांच है और ये पांच को आस्वादन करने के लिए स्पर्श रूप रस गंधो पांच तो पंचकर्मीय पंच पांच पांच पाँच दस आर पंचभूत और पंचतन्मात्रो पूरा मिलकर बीस हुआ ए तार पर मौन बुद्धि चित्तो अहंकार कितना हुआ 26, चब्बीस हुआ मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके बाद ये भी काल कर्मो जीव ईश्वर सारे गिनो कितना होता है ये समान तत्वों का ऐसे विनाश होता है महाराज ये सब सृष्टि का रहस्य बोलने शुरू कर दी, इसको बहुत दिन तक करना पड़ेगा ये जल्दी इतना होगा नहीं थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये चर्चा हो रहा है इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है क्योंकि यह सब कठिन चीज है इसमें थोड़ी थोड़ा इंटरेस्ट कम आएगा बद्ध जी दिमाग में आएगा नहीं तो ऐसा करके पूरा ये सब तत्वों को निर्माण करके फिर भगवान सृष्टि करते हैं अब विचार ये है कि देखो ये जो वायु आदि जो उत्पन्न हुआ ये जो खिती अपो तेज मोरूदम इसमें कैसा कैसा कैसा कैसा देखो ये जो खिती अपो तेज मोरूदम बोम मतलब आकाश बोम मतलब की आकाश तो आकाश तो है बोम स्पेस जिसको बोला जाता है ये जो आकाश है काल बताया जाए ये आकाश हर वस्तु का अंदर है चाहे दिखाई पड़े नहीं पड़े हर वस्तु का अंदर आकाश है ये जो आकाश है आकाश का गुनावली क्या है आकाश का ध्यान से सुनना आकाश का गुनावली है आकाश का जो गुनावली है ये शब्दों है आकाश का गुनावली है शब्दों आकाश बूम बूम का गुणा बोलिया शब्दों अच्छा आकाश है आकाश का गुनावलिया शब्दों फिर जो वायु है वायु है शब्दों स्पर्शो रूप रो तो तीन आएगा ना खिथी ऑपो तेज मरुत बूम मरुत मतलब वायु है मारु तो ये जो है ये जो वायु है ये वायु का अंदर क्या गुण है ध्यान से सुनना बोम आकाश जो आकाश का अंदर आकाश का है, गुण है शब्द एक ही गुण है आकाश का दूसरा कोई गुण नहीं है. फिर ये जो वायु है वायु का दो गुण है वायु का दो गुण क्या है एक आपको स्पर्श दे सकता है और शो शो शब्द भी है वायु का अंदर शब्द भी ले सकता है तो वायु का अंदर में शब्द है और स्पर्शो है और फिर आग जो है आग हैं ये आग का अंदर क्या है आग का अंदर में शब्दों तो है ही शब्दों रहेगा शब्दों और फिर आपका स्पर्शो फिर उसके बाद रूप रूप भी रहेगा गुण आगुण का गुण भी है स्पर्शो भी दे रहा है जला देगा गुण भी है है आवाज़ भी होता है जब जलता है तो तीन गुण उसका अंदर में ठीक है ताले बोम आकाश का अंदर में एक गुण और वायु का अंदर में दो गुण आंख का अंदर में तीन गुण और पानी का अंदर में जल जल भी है शरीर में सारे वस्तों में जल है ही है थोड़ा बहुत तो इसमें क्या है शब्दो परसों रूप रस रस है तारल रस तो है ही है तो ये जल के अंदर में आपका चा, चार गुना आ गया है शब्द रहेगा जब जब प्रवाहित हो उसके शब्द है स्पर्शों तो करा सकता है रूप भी है जल का जिस पात्र में रखो तो उसका रूप पकड़ ले गया और फिर उसका बाद रस भी है फिर खीती मिट्टी जो खीती जिसका विकार है तमाम दुनिया का जो कुछ भी है माँ प्रभु ने बच्चापन पे वो प्रमाण दिया काल बताया था दुनिया में जो कुछ भी चीज आपको नजर में आ रहा है चाहे आपका समझ में नहीं आए तो सारे वस्तु क्या है क्या खेती का ही विकार सब भौतिक विकार सब दुष्पुर रूप रस गंधो ये सारे तन्मात्र है इसी को भोगने के लिए तमाम दुनिया दूर रहे और कोई कारण नहीं जो भोग का लिए जो सुख सुविधा के लिए आप दौड़ रहे हो खूब ठंडा दिमाग लगाकर विचार करो देखोगे इसमें बेसिकली फाइव एलिमेंट्स हैं। शब्द चाहिए आपको स्पर्शो चाहिए रूप रसगम इसके अलावा ये ब्रह्मांड में दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं भोगने का यहां तक कि ब्रह्म लोक ब्रह्मा का जो लोक है वहां जाऊं वहां भी ऐसा लेकिन उसका जो क्वालिटी है चेंज हो जाता है जहां भी आओद्ध भवन में ये शब्दो स्पर्श रूप रस गों छोड़कर आपको कोई रास्ता नहीं इसी को इसी का लिए आप संसार करते हो इसी का दौड़ते इसी के जितना झगड़ते हो जितना लड़ाई झगड़ा इनकम सब ये पांच चीज शब्दो स्पर्श रूप बेसिकल विचार करके देखना ये पांच है आप जो खितिया ये पांचों का ही विकार है आपका शरीर ये पांचों का ही विकार है तमाम दुनिया में जितना सारे चीज दिखाई पड़ता है ये सारे ये पांचों वस्तु का ही विकार सारे तमाम आपका नजर में आए नहीं आए सब कुछ ऐसा कोई वस्तु नहीं है ये पांचों का विकार नहीं है ये पांचों का विकार से ही बना हुआ है सारे अभी ऐसा है ये किसी ने चौबीस तत्वों का हमने पहले चौबीस तत्व बताए उसके बाद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कर सताइस तत्व उन्तीस तत्व धीरे धीरे जैसे गिनती किए ये सब तत्वों को लेकर भगवान ने सृष्टि की देखो बात ये है कि ये जो हम सतोगुण से बताए मन उत्पन्न हुआ मन का आधिकारिक देवता आदि सारे उत्पन्न हुए सचमुच है और रजोगुण से हमने बताए इंद्रिय सब कर्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सारे और फिर उसका आधिकारिक देवता चाहिए और फिर तमोगुण से जितना सारे तन्मात्र उत्पन्न हुआ अब धीरे धीरे हमने व्याख्या किया ऐसे अभी प्रश्नों उठा है ये जो उत्पन्न भगवान ने महत् से इतना सारे चीज को आविर्भाव किया इसका बाद भी किसी भी हालत से सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है सब है तत्व सारे दे दिया सब कुछ है एवरीथिंग अरेंज रेडी एवरीथिंग लेकिन सृष्टि का जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ रहा है उसी को यह हम उदाहरण दे बताया था एक फैक्ट्री में सारे चीज तमाम रॉ मटेरियल है पैके पैकेजिंग रूम है और जितना सारे लेबर जितना सारे फैक्ट्री मैनेजर सारे तमाम व्यवस्थित है मैंने कुछ ही चीज का कमी नहीं है मशीनरी सब कुछ है क्रेकिन काम नहीं हो रहा है क्यों बोले जब भी करेंट आ जाएगा काम शुरू हो जाएगा सब तुम्हारा रख दो लेकिन जब करंट नहीं आएगा तो मैनेजर को भी रख दो फैक्ट्री मैनेजर कोई काम का नहीं है और लेबर भी कोई काम का नहीं है कोई काम का है आगे काम बढ़ेगा तब ना उसका काम है और काम ही नहीं है तो क्या करे तो ये बिजली जैसा फैक्ट्री फैक्ट्री में प्राण है बिजली बिजली नहीं रहे तो फैक्ट्री बेकार है ऐसा भगवान ने क्या किया जब देवता लोग ने बड़ा स्तुति किए भगवान हम क्या करे हम लोग तो मिलकर भी आपका कोई सृष्टि आगे नहीं बढ़ा सकता ये संभव नहीं बड़ा लम्बा चौड़ा सौप किए देवता लोग ने बोले देवता लोग स्तुति करना शुरू करिए कर, कर दिए और बोले भगवान हमारे लिए संभव होता नहीं कुछ करो व्यवस्था न नविंदम प्रपन्न तापोपो प्रपन्नतापो सतपत्र जनमूल न तो देव ते प्रपन्न तापोपो पोषत्र जन्मूल के जत यो अंजसोरो संसार दुखम बहिरोत्पति जिसका कृपा है भगवान जी आपका कीपा होने से संसार बोल के कुछ नहीं चीज नहीं रह जाता आपका पदार बिंद में हम दान बात दंडवत करते हैं आ तुम्हारा चरण में शरणागत व्यक्ति का संसार का ताप रहता ही नहीं आपका चरण जैसा भक्तों का ऊपर छत्र छाया छाया जानते तो जैसे छत्री पकड़ता है ऐसा ही और हम लोग आपको दंडवत करते हैं और जितना सारे ज्योति ऋषि मुनि सब मूल देश को आश्रय के यानक, आपका चरण को आश्रय करके ये संसार को फेंक देते हैं बहिरोत्पंति और विश्वस्व जन्म स्थिति संयम आर्थिक अवतार स्व ब्रजेम सर्वे स्वरण जदीश स्मृतम प्रजक्षति अब अभयम हिपुंसा विश्वस्वनम स्थिति संयमार्थे कितावतारमते व्रजे हेम सर्वे स्वरण जदीशो स्मृत झति अवयम ही पुसा ऐसा करके बड़ा लम्बा चौड़ा सुंदर स्त किया करके भगवान को प्रसन्न किया भगवान को प्रसन्न करने का बाद तो सन्न करने का बाद क्या हुआ भगवान ने भगवान ने आशीर्वाद किया बोले चलो हो जाएगा भगवान ने आशीर्वाद किया और उसका साथ साथ क्या हुआ धाकाधाक सृष्टि शुरू हो गया जब भगवान ने अनुप्रविष्ट होगी चलो क्यों क्या हो रहा है बोला महाराज हम लोग वो सब तो दे दिया क्यों नहीं हो रहा है बोले हम लोगों में जो एक दूसरे का साथ जो मिलन संगबद्ध एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है भगवान ने कृपा करके प्रविष्ट हो गया उसका बाद धीरे धीरे सारे सृष्टि का उत्पन्न शुरू हो गया बस ऐसा सुंदर सृष्टि हुआ कि पूछो मत और सृष्टि होते होते धीरे धीरे भगवान ने बिदुर जी महाराज अभी प्रश्न किए ब्रह्मा का ब्रह्मा का उत्पत्ति के बारे में बताए थे आपको भगवान का नाभि कमल से ब्रह्मा का सृष्टि और सृष्टि होने का बाद कैसे कैसे भगवान ने कृपा किए की हैं ये सब बताए थे काल और भगवान भगवान भगवान को ब्रह्मा जी ने स्तुति किए लंबा चौड़ा सुंदर सुंदर करके बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति किए और इसके बाद भगवान ने प्रसन्न हुआ उसका ऊपर कृपा कर दिए लोक सृष्टि के कामना में ब्रह्मा कृतिक भगवत सु सृष्टि का लिए ही तो आविर्भाव हुआ है ब्रह्मा का भगवान ब्रह्मा को ऐसे ही बनाया तो भगवान ब्रह्मा ने बताया कि ये तो संभव हो नहीं रहा आप कीपा करो तो कीपा कर दिया धीरे धीरे कीपा करने का बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना शुरू कर दिया लेकिन पहला जो सृष्टि था वो सृष्टि सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ मनु शतुरूपा आदि जो मनु को आदेश किए तो मनु ने बोले महाराज कहाँ हम सृष्टि करें सृष्टि का तो जगह चाहिए मनु शत्रूपा उत्पन्न हुए ब्रह्मा का इच्छा से मनु शतुरूपा बोले मनु मनु जी कहे महाराज सृष्टि कहाँ करे बोले क्यों पृथ्वी में पृथ्वी तो रसतल में चला गया पानी पानी चारों चारोहत ब्रह्मा जी बोले पानी कैसे आ गया हमने तो पानी तो पी लिया था पहले पर पानी कैसे आया अच्छा ठीक है देखते हैं उसका बाद भगवान बराहो जी कैसे आविर्बाबू आस हम बताएंगे इसका पहले ब्रह्मा जी का स्तुति में दो स्तुति बताना बहुत जरूरी है नहीं तो अधूरा रह जाए बड़ा लम्बा चौड़ा स्तुति है ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को अहना प्रतारुत करना निशाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग निद्रा दैवा तर्त रचना जमाद प्रसंग विमुखा यह संसरती अना प्रतर्त करना निशनिश्चयाना नाना मनोरथिया खणभव निद्रा जो विषय में डुबे हुए जो आदमी है वो विषय को ही अपना जीवन जिंदगी बना लिया किसी भी हालत से उसका चिंतन नहीं जा रहा है विषय से हटता नहीं और महाराज इतना टेंशन बने रहते हैं कि वो कभी कभी एस्ट्रोलॉजर का पास जाता है कभी कोई संतों का पास जाता है तो सल्यूशन निकालते हैं। लेकिन सल्यूशन तो है नहीं सोल्यूशन थोड़ी है ये। अब जब रात को सोते हैं सोते समय किसी भी हाल से नींद की गोली खा के सो गया डॉक्टर को बोलते नींद नहीं आता क्यों क्या हुआ इतना पैसा है सब कुछ या महाराज नींद नहीं आ क्या करे तो नींद को गोली खाना पड़ा तो जब नींद आया तो बीच बीच में वो नींद भी टूट जाते हैं सोता तो है लेकिन जब नींद टूट गया तो सपने में आ गया अरे उसका पास इतना रुपया हमारा गया वो अगर नहीं दे तो गया हमारा पूरा चिंता ना है टेंशन मेरा ये काम नहीं पूरा हुआ और इनकम टैक्स वाले आना है हैं काली तो आएगा उसका बाद उसका बाद वो चेकअप करेगा हम कहाँ जाए ऐसा ये सब टेंशन आएगा ऐसा करते करते ब्रह्मा जी ने बताए ऐसा करते करे जीव सब का क्या हालत है खणो भग निद्रा कभी कभी निद्रा टूट जाते हैं और दैवो दैवों के द्वारा अर्थात अपना तकदीर में जो कुछ है वो तो लिखा वह ही है उसको तो टाल नहीं सकता हैं और देखो जो स्मत प्रसंग विमुखा यह संसरण थी हे भगवान तुम्हारा विमुख जो है जितना सारे जीव है उसको ही संसार होता है ध्यान से सुनना इस श्लोक को जुस्मत प्रसंग विमुखा यह प्रसंग विमुखा यह आपका जो विमुख है उनका ही संसार बोल के चीज है जो उन्मुख है उसका संसार है ही नहीं यह संसर संश्री ये व्याकरण में संश्री अर्थात गमन जीवों का स्वरूप में कोई संसार है नहीं संसार में बद्ध जीव गया समझा मेरा बात संसार जीव का स्वरूप में कोई संसार है नहीं संसार कहा से आ गया संसार में गया यहां संसरती संस्री अर्थात गमन अर्थे है गया संसार में तो जोर जबस्ती गया क्यों इसका ही तो चौथों तो ने में बताया ना माया बद्ध अगवान छा करे अतए तो निकटोस्थ माया तारे जपटाइया धरे चैतन्य भैया भोगवान जा किया भगवान को नहीं मांगा तो ओ तथोस्था तो जीव है भोग का और चल दिया उसको माया पकड़ लिया समझा मेरा यही बात है अर्थात जुष्मत प्रसंग विमुखा यह संसार संसार तो उन्हीं जीवों का होता है जो भगवान से विमुख है क्तिपरिभात सरोजुआससी शुतिक्षिपथो नुना तो पुसा यद यदि उर्गाय विभायती तदपूपनयसेसुहाय गपरी भावित आससि श्रुतेक्षितुना पुसा hmm. hey यद यदि उगाय विभायपु प्रणयसी सदनु ग्रहाय हे भक्ति योग परिभावित भगवन्क्तिगपरिभात सरोज आससे श्रुतेक्षित पथनुनुना पुंस यदा विभाय तत्त बपु प्रणय से सद अनुग्रहाय श्लोक का काल विशेष व्याख्या हुआ क्योंकि आज श्री नरोत्तम ठाकुर का तिरुभाव का उपलक्ष में थोड़ा दस मिनट बना बताना है ये ब्रह्मा जी का श्लोक बड़ा विस्मित कर इसमें सारे भजन का रहस्य छुपा हुआ आपका सामने भगवान प्रकोट हो जाएगा कैसे कल इस बात को सिद्धांत को हम स्थापन करेंगे और फिर आगे चल के काल बराह देव जी का आविर्भाव भी हो हिरण्यक हिरण्यक शिव का कथाण्यक हिरण्य कथा ए, हिरन्नक, हिरन्नक का का आएगा हिरण्यक शिव तो बाद में आएगा सप्तम स्कंद में और दान पावन भ्यो वैष्णव नमो नमः यहाँ गजेंद्र मोक्ष का एक श्लोक सुन लो एकांति नो न कांचनाथम अत्यद्भुत आ एक नो न कांचनाथम बांचुत तरितम सुम गायंत आनंद समुद्र मकना जे भगवाद प्रपन्या, जे, जे निष्किंचन वक्त है जिसका कोई वासना नहीं है भगवान उन्हें क्या ये एकांत रूप में आपका चरण कमल में शरणागत हो जाते हैं इसके द्वारा उसका सुविधा क्या होता है जेतु तो कोई टेंशन नहीं अभी पहला श्लोक बताया था कैसे कैसा कैसा टेंशन होता है बुद्ध में उसका कोई चिंतन नहीं है वो क्या करते है हर वक्त तुम्हारा लीला कथा गायन और सुवन करते करते आमंद आनंद समुद्रो मंगना गौजेंद्रो जी बता रहे श्री श्री श्री श्री नौथम ठाकुर जी महाराज ये श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग पार्षद अगर आपका दिल में प्रश्न आए महाराज आप ऐसे कैसे बता दिया नरत्म ठाकुर का साथ तो चैतन्य महाप्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ तो आप कैसे ऐसे बता दिया भक्ति सीधान्त सरस्वती को स्वयं बहुपात का साथ चैतन्य महाप्रभु का बाहरी दृष्टि में कोई साक्षात हुआ नहीं हुआ लेकिन अंतरंग पार्षद भक्तनाथ ठाकुर का मापू पोह का साख्त हुआ बाहरी दृष्टि में ये तो खेल है और नित्य जगत से भगवान जब चाहे तो एक एक को भेज देते चलो नरोतम ठाकुर जी खेतोरी बोलकर वर्तमान बांग्लादेश कहते हैं लेकिन पहले तो भारत ही था एक ही उसमें खेतोरी बोलकर स्थान है पद्मा का नजदीक वहाँ आविर्भाव हुए थे और ये तो भगवान का अपना पार्षद है बड़ा होने का साथ साथ बड़े साथ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घटना है हम दो चार घटना आपका मतलब का बाद हम बताएंगे क्योंकि पूरा सारे घटना बताने जाए तो समय नहीं होगा बहुत दो पांच घंटा लगे नरो ठाकुर के बारे में <coughs> तो वहां जब बड़े धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसका अंदर में इतना बेचैनी आ गया भगवान से मिलने के लिए घर वाले बड़ा अस्थिर हो गया लड़का को तो रखा नहीं जाएगा कैसे वो तो चला जाएगा एक दफे नरोत्तम ठाकुर पद्दा नदी में नहाने के लिए गए और ठाकुर जी जो प्रेम रख के आया था उसका नाम हा प्रेम थौली प्रेम थौली में प्रेम रख के आए थे ठाकुर जी उसी समय पद्दा नदी पद्दा देवी पूछे पूछी कि हमको कैसे पता चलेगा ठाकुर जी बताएं कि जब नरोत्म आके तुम्हारा अंदर में डुबकी लगा है तो प्रेम दे देना तो पद्मा देवी कहें कि ये संपत्ति छोड़ के गए तो हमको कैसे पता चलेगा कौन नौम है बोले कोई चिंता नहीं है जब तुम्हारा पानी को स्पर्श करे तुम्हारा अंदर में लहर चलेगा पागल हो जाओगे तुम अच्छा पहचान है तो नौत मठाकू जा पदमा नदी जब डुबकी लगाए तो तुरंत एकदम पद्मा नदी का खराब ओ एकदम कहाँ कहाँ से लहर आके जैसे उछल पड़ता है प्रेम जो प्रेम को नौतम ठाकुर दे दिए ऐसा तो नित्य सिद्ध बरस है ही है जब प्रेम लेके पानी से उठा पद्दा से तो उसका शरीर का वर्ण गौरंग कांचन वर्ण हो गया था तो श्यामल वर्ण शमल वर्ण था जब घर में आए तो लोग पागल हो गया कौन आए रे भाव ये तो हमारा ही लड़का नर्तव है लेकिन नर्तव जैसा तो नहीं है शरीर का ऐसा रंग कैसे हुआ पूरा कांचन वर्ण हो गया सोने का माफी गौरंग माप का फिर धीरे धीरे उसका बेचैनी और बढ़ते चला घर में रहा नहीं गया शादी उदा कुछ कोई किया नहीं फिर चल पड़े एकदम कहाँ नवद्वीप धाम आदि सब करके अंतिम में कहा गया फिर चला गया कहाँ वृंदावन आदेश हुआ भगवान वृंदावन में जब गिए बहुत दौर दो, भागा दौड़ी किया लेकिन दर्शन हुआ नहीं महाप्रभु अंतोधन किए और जब दौर लगाए वृंदावन में वृंदावन में जाके और धीरे धीरे खूँजते घूसते लोकनाथ गोसाई के बारे में सुना था यह तुम्हारा गुरु होगा तो जब लोकनाथ गोसाई के पास जाके दंडवत किए और चरण में आश्रय लेने का प्रस्ताव दिए लोकनाथ गोसाई बोले तो हम तो भाई ये कोपिनधारी कुछ हमारा है नहीं हम किसी को शिष्य नहीं बनाते खो दिया हम शिष्य नहीं हुआ तो तुमको क्या बनाएगा उसको टाल दिया बात को लेकिन उन्होंने बोले कि हमारा ऊपर आदेश आया आपको ही गुरु हमने मान लिया अंतर से जैसे कभी कभी महाभारत में कोई कोई पुराण में भी आता है किसी कन्या ने जैसे हमारे भागवत में भी है जैसे रुक्कीणी देवी भगवान श्री कृष्ण को अंतर से मान लिया स्वामी अब किसी का साथ उसका शादी होना संभव नहीं सीता देवी भी ऐसा तो इस समय पे क्या हुआ जीवात्मा ऐसा ही होता है आजकल का जो पद्धति है वो पद्धति के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे जो एक्चुअल किस पद्धति के द्वारा आगे चलने से पूरा तमाम सिस्टम एकदम सुंदर हो जाए ये हम अभी नहीं बताएंगे बात ये है कि ये जो दौ गुरुपदाश्रयो तस्मात कृष्णो दीक्षा शिक्षणम ये जो चर्चा है रूपगुस्त बड़ा हैरान की चर्चा कृष्ण दीक्षा हम लोग क्या करते चल चलो उसके पास बलके भेज दिया उसको दिखा हो गया हो गया ना लेकिन पद्धति है जब आप गुरु को देखने के बाद आपका दिल बेचैनी हो गया यही तो है इसका ही तो चरण आपको लेना है बस यही मेरा गुरु है जब अंतर् जैसे एक नारी एक पति को वरण कर लेती है यह पातपोती अगर नहीं मिले वो क्या करती हैं वो विधवा जैसा बन के रह जाता है ऐसा भी बहुत उदाहरण है शामी नहीं मिला लेकिन वो शादी नहीं किया समझा मेरा बात ये वरण का बात है विश्वनाथ चकुर्दया बहुत चर्चा ये सब सुनोगे तो हैरान कब सुनेगे सब विश्वनाथ चकोद्वार लिखा रुको गोस्वामी रुके बड़ा भारी विचार तो सुनना नहीं चाहते उल्टा सोचते हैं ना क्या करें बोलना भी डर लगता है <laughs> ना हम सच्चाई बताने के डरते नहीं लेकिन किसी का नुकसान हो जाए उसका डर मेरा अपना कोई डर नहीं तो जब ऐसा हुआ नर्तम ठाकुर क्या किए नर्तम ठाकुर बोले जो हमको तो इसी को ही गुरु ग्रहण किया चाहे हमको शरण ने नहीं दे बाद में क्या किया जब लोकनाथ गुसाई रात का टाइम में सौ चौक में जाते थे उसी जगह नरतम ख्याल किया सेवा करने के लिए मिट्टी छान कर रख देते थे जगह को परिष्कार करके झाड़ू लगा के पूरा साफा लोकनाथ गुसाई डेली जाते हैं जंगल में और जाके बत्ती लेके जाते हैं बोलो ये इतना सुंदर कौन करते हैं मिट्टी फिटी चौका लगा के गोबर नहीं गोबर नहीं गोबर क्यों देगा ऐसे मिट्टी का चौके वो बोले ऐसा कैसे कौन करता है डेली फिर एक दिन लोकनाथ गोसाई ने शौचक्र में करने के बाद एकदम छुप गया पेड़ पौधा में देखिए कौन आता है देखिए एक राजकुमार जैसा सोने का वरण वो जो लड़का हमारे पास आया था जिसको हम टाल दिया था वो ऐसे साफा कर रहा है और जो झाड़ू को लेकर बक्सों में लेकर बोले झाड़ू को बोलते तुम्हारा क्या सौभाग्य है देखो हमको तो यह महापुरुष स्वीकार नहीं किया तुम्हारा कैसा सौभाग्य है तब तो वो भागे आए हे कौन है देखिए जो वो लड़का है तो उसको गले में लगाया बोला तुम्हारा सामने हार गया आओ फिर उसको लेके क्या किया उसको नाला के उसको दिखा दिया तो ये लोकनाथ गोसाई का पास नौत्तम ठाकुर का बड़ा भारी सुंदर घटनाएँ हैं वो तब दिखा हुआ दिखा होने का बाद ये तो अपना मस्त मस्त रहते थे हरिनाम संकीर्तन में बिल्कुल एकांत में एकदम लीला स्वरण में और अपना झोली के अंदर रहते थे ठाकुर जी लाला लाली रहते थे वो बजवासी कहते हैं वो लाला लाली ला नहीं कहे क्योंकि वो तो रस्मा ही पोसना करते हैं लाला लाली तो जो पिता बुजुर्ग लोग वो कहेंगे हम तो ऐसे मजा करके बोला तो ये राधा आ, और क्या नाम है भूल गया ठाकुर उनका विग्रोह का विशेष नाम ए राधा बिनोद नारक टक नाम जो भी है राधा बिनोद हो सकता है तो हम जाते भी हैं उधर वहाँ तो उधर क्या किया उन्होंने खैरा खैरा खैराबन है ना खदीरबन खैरा में लोकनाथ गुस्सा के उधर हर साल हम चौरासी लगाते लगाते जंगल भटकते वहाँ जाते हैं तो रहते भी है, हैं वहाँ महात्मा है सब ठहरते हैं तो वो जगह वो देखो किशोरी कुंज है कुंज है वो विग्रह भी है वह उसको झोला में रखते थे बुझवासी बोले देखो बाहर में कितना सारे जंतु है आप एक कुटिया शिकार कर, करते नहीं जोर जबरती झोपड़ी बना दिया उसका अंदर ठाक विग्रोह को रख दिया ऑष्ट्रकालीन सेवा करते थे औष्टकालीन सेवा तो कोई मामूली बात नहीं की ऐसा ही कर लेंगे बड़ा जो भी है फिर उसके बाद उन्होंने आदेश किया तुम एक काम करो जीवो को साई पात के जाओ जीव गोस्वामी को शिक्षा गुरु का रूप ग्रहण किए जिव गोसाई का पात श्यामानंद बबू और ये जो है सब सारे शिक्षा के किए जो सारे शिक्षा ग्रहण किए ये तीनों शिक्षा करने का बाद गोस्वामियों का जो इतना सारे ग्रंथ है तल पत्ता में लिखा हुआ उनको बैलगाड़ी में चढ़ा दिया और ये तीन गोसाई जो हैं जो श्रीनिवास समानंद बबू और नरोत्तम ठाकुर तीनों ने ये गोस्वामी ग्रंथों का प्रचार करने के लिए तमाम एकदम कृपा आशीर्वाद लेकर ब्रज से चल पड़े तब तक जितना सारे गोस्वामी लोग हैं सब किीव गोस्वामी प्रकट थे और बाकी सब अंतर्ध्यान किए जीव गोस्वामी कभी वृद्धावस्था है सारे न, न, जितना सारे सनातन रूप गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं और फिर रघुनाथ भट्टो रघुनाथ द्वास सारे ही जीव गोसाएं के लिए विद्ध अवस्था तो आदेश किए तो गए और जाते जाते ग्रंथ चोरी हो गया था बांकुड़ा कह जाएगा वो सब कहानी हम नहीं बोलेंगे समय नहीं है उसके बाद चीज ये ग्रंथ फिर उद्धार भी हुआ ठाकुर जी का करुणा के द्वारा ये भगवान जी का एक लीला था जैसे प्रचार प्रसार ज्यादा हो जाए प्रचार ज्यादा हो जाए, जाए इसलिए भगवान का एक लीला था कर दिया सब बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे अब ये तीन महाजन जो है तीनों को तीन दिशा चल पड़े प्रचार करने की श्री श्यामानंद प्रभु उड़ीसा प्रदेश मिदनापुर उड़ीसा अंचल में प्रचार तमाम जगह प्रचार किए और श्रीनिवासाचार्य जो बांकुड़ा आदि जितना सारे राड देश ये सब जगह तमाम प्रचार ऐसा प्रचार किए कि महाराज ये प्रचार का कोई शब्द नहीं चलता ऐसा प्रचार पूर्व दिशा में मणिपुर आदि जितना सारे जगह है मणिपुर त्रिपुरा सारे बांग्लादेश का इधर उधर सारे जगह नौतम ठाकुर ने पूछा किया नौत्तम ठाकुर जब कीर्तन अपना कीर्तन जो रचना करते थे वो रिचन कीर्तन जो है ये हैरान की कीर्तन है ये कीर्तन सुनोगे तो पागल हो जाओगे हमारा सिले किशोर दास बाबा जी महाराज का बगल में पार्थना प्रेम भक्ति चौदी ये पतला ग्रंथो रहते और कुछ नहीं ये दोनों से ही आपको प्रेम तक प्राप्ति हो जाएगा ये दोनों से लेकिन आपको उस उस, उस अवस्था आए तब ना हमारा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बंशीदास बाबाजी महाराज ये लोग बाहरी दिशा में दृष्टि में कोई किताब नहीं पढ़ा बाहरी दृष्टि में किताब नहीं पढ़ा लेकिन सारे तत्वों इन लोगों का अंदर में प्रस्फुटित है भगवान उन लोगों का साथ खेला करता है ये सब आपका समझ में नहीं आएगा अभी और भगवान का इच्छा से गुरु वैष्णव इच्छा करके प्रचार का लीला भी करते हैं क्योंकि सारे अगर वो परमांशों व्यक्ति का मापिक भजन करने रह जाए तो प्रचार कौन करेगा तब तो, तो कौन उपदेश करेगा भागवत कथा कौन बोलेगा इसलिए पूर्व पोपाध जी और हमारा गुरुवर्ग परमंश होते हुए भी संन्यास लेके प्रचार का बहाना के समझाए मेरा बात अब नरतु ढागू जो अब मणिपुर आदि जगह में प्रचार करते थे कीर्तन के द्वारा किप किताल ठोक के और कुछ नहीं जब कीर्तन करते थे तो ये भाषा उन लोगों के समझ में नहीं आता था क्योंकि मणिपुरी भाषा दूसरा है ये तो बांग्ला बोलते थे बांग्ला में कीर्तन लेकिन हैरान की बात है जितना हजार हजार लोग कीर्तन सुनते थे सारे पशुपा की झूड़े पासाने बिदरे सुनी जार गुणों का था जो नौतम लिखा है ये साबित करके दिखा भाषा उसको समझ में ही आया लेकिन बैठते थे वो कितन सारे लुटपुट खाते थे क्यों रोते रोते पागल हो जाते थे क्यों ये भाव का कीर्तन है ठाकुर जी को रिझाने के लिए कीर्तन करते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं वो भाव और भाषा ऐसे पहुपा जी बार बार बता दिए भाषा के द्वारा कभी प्रचार नहीं होता चाहे जितना अंग्रेजी जाने चाहे संस्कृत जाने लेकिन उसका बात हरिकथा सुनने जाओ तो आपका भक्ति कुछ नहीं होगा एक बात भगवान का कीपा के द्वारा ही संभव नहीं तो संभव नहीं ये नौतम ठाकुर का आज तिरुभाव तिथि है बहुत सारे कहानी हैं बोलने जाओ तो पागल बन जाओ लेकिन समय नहीं है आप भी आपका भी कीर्तन है तो नरो तम ठाकुर सोरी छोड़ा वृंदावन में उनका ही समाधि मंदिर बना हुआ है गोकुलानंद का जो घेरा है गोकुलानंद जी जाओगे राधा रमन का नजदीक उसका अंदर में नौत्तम ठाकुर का भी समाधि है विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी के बाद समाधि है और आपका लोकनाथ गुसाई का भी समाधि उधर है अभी क्षमा करना ये तो कोई अगर उल्टा समझे तो हम दुखी बन जाते हैं हमने किसी को पोशु बोलने के लिए ऐसा नहीं बोला ये टीकाकारों का बात है इसको गलत समझा तो मेरे ऊपर दुख हो गया हमने बोला था ना उस दिन गजेंद्रो मुखुंजय ये हम सब गजेंद्र आप लोग गजेंद्र नहीं है तो हम तो गजेंद्र जरूर है गजेंद्र किसका व्याख्या है बद्दोजीव जो है विषय में डूबा हुआ है भगवान का वो नजर नहीं आ रहा है जिसको बचाने की पित्त परिवार बहुत प्रचेष्टा किया ये हमारा बात नहीं वो लोग दुख माना है कि हमने गाली दिया हमने गाली नहीं दिया ये शास्त्रों का कहना है अभिमान लेके गुरु वैष्णव का पास जाओ तो कोई फल नहीं होता इससे क्या करें हम खमह मंगता मंचा कलपुत उसे पासिन्द भवे पति पाने ग अभियो नमो